तैत्रीयोपनिषद शांक्य सप्तमणुवाक ब्रह्म की सुकृतता एवं आनंद रूपता का तथा ब्रह्मवेत्ता की अभयाप्ति का वर्णन असत्वाइदमग्रसीत ते सदात तदात्म स्वयंकुत तस्मा सुकत इति यद तस्त रसो वै सह रेवायं लब्ध्वानंदी भवती को सैनिया आकाश आनंदो न सैतवानंदतस् नृष्य ना नात्मे निरुक्ते निक्त निल भय प्रतिष्ठा विंदते अथ सो भय गतिदे वैस एतस्मुमन कुरुते अथ तास तस्वती तत्व भय विदुषो मनवात एत भवति पहले बहल जगत् असत व्याकृत एक रूप ही था उसी से सत नाम रूपात्मक व्यक्त की उत्पत्ति हुई उस असत ने स्वयं अपने को ही नाम रूपात्मक जगत रूप से रचा इसलिए वह सुकृत स्वयं रचा हुआ कहा जाता है वह जो प्रसिद्ध सुकृत है वो तो निश्चय रस ही है इस रस को पाकर पुरुष आनंदी हो जाता है यदि हृदय हृदयाकाश में स्थित आनंद आनंद स्वरूप आत्मा न होता तो कौन व्यक्ति अपान क्रिया करता और कौन प्राणान क्रिया करता यही तो उन्हें आनंदित करता है जिस समय यह साधक इस अदृश्य अशरीर अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त करता है उस समय यह अभय को प्राप्त हो जाता है और जब यह इसमें थोड़ा सा भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है वह ब्रह्म भेददर्शी विद्वान के लिए धैरूप है इसी अर्थ में यह श्लोक है असद्वा असद्वाइद्रसीत असदीती व्यातनाम विशेष विपरीतूपम ब्रह्मोच्य न पुनरत्यंतमेवासत नशत सज्जन्स् इदमतीनाम विशेष जगदग्रे पूर्व प्रागुत्पत्ब्रह्मे वा सब्दवाच्यसत तथ तिभक्तनाम विशेष उत्पन्नम् पहले ज जगत असत ही था असत इस शब्द से जिनके नाम रूप व्यक्त हो गए हैं उन विशेष पदार्थों से विपरीत स्वभाव वाला अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है इससे बंधा बंध्यापुत्रादि अत्यंत असत पदार्थ बतलाए जाने अभीष्ट नहीं है क्योंकि असत से सत का जन्म नहीं हो सकता इदम अर्थात नाम रूप विशेष से युक्त व्याकृत जगत अग्रे पहले अर्थात उत्पत्ति से पूर्व असद शब्दवाक्य ब्रह्म ही था उस असत्य से ही सत यानि जिसके नाम रूप का विभाग हो गया है उस विशेष की उत्पत्ति हुई कार्यमिति कित प्रभक् कार्यमीति पितरीव पुत्र ने तत्दवाच्य स्वयं आत्मा अकवत तस्माद् तस्म सु स्वयं चते स्वयं कर्त्री ब्रह्मेति प्रसिद्धम लोके सर्वकारणवात् तो क्या पिता से पुत्र के समान यह कार्यवर्ग उस ब्रह्म से विभिन्न है इस पर श्रुति कहती है नहीं उस असत शब्दवाच्य ब्रह्म ने स्वयं अपने को ही रचा क्योंकि ऐसी बात है इसलिए वह ब्रह्म ही सुकृत अर्थात स्वयं कर्ता कहा जाता है सबका कारण होने से ब्रह्म स्वयं करता है यह बात लोक में प्रसिद्ध है यस्वा स्वयं अकोत्सव सर्वात्म तस्मा पुण्यूपेना तदव ब्रह्म कारण सुतसादी सुकतवाच्य प्रसिद्ध लोके यदि पुण्य यदि वाण्यसा प्रसिद्धिर्नते चेतन सत्योपदे तस्मादस्ति कुतः तद्रह्मकृत कुतो यतचास्ति कुत्सत्व प्रसिद्धिब्रम्हण इतः आह अथवा क्योंकि शर्वरूप होने से ब्रह्म ने स्वयं ही संपूर्ण जगत की रचना की है इससे पूर्ण रूप से भी उसका कारण रूप वह ब्रह्म सुकृत कहा जाता है लोक में जो कार्य पुण्य अथवा पाप किसी भी प्रकार से फल के संबंधादि का कारण होता है वही सुकृत शब्द के वाच्य रूप से प्रसिद्ध होता है वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य रूपा हो और चाहे पाप रूपा किसी नित्य और सचेतन कारण के होने पर ही हो सकती है अतः उस सुकृत रूप प्रसिद्धि की सत्ता होने से यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है ब्रह्म इसलिए भी है इसलिए रसस्वरूप होने के कारण ब्रह्म की रसस्वरूपता की प्रसिद्धि किस कारण से है? इस पर प्रश्रुति कहती है यद तत्कृत रथो वै सह आनंद करो तृप्तुरानंदक मधुराम्ला प्रसिद्ध लोके प्राप्य आनंदी सुखी नासत आनंद हेतु दृष्टि लोके साधन रहिता दवाशानंद साधनरहिताप्यनी नीशणा ब्राह्मणा दाशरसलाभाव सानंद दृश्य विद्वांस नूलम द्रंभे वा तस्मास्ती तत्स ब्रह्म जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह निश्चय रस ही है खट्टा मीठा आदि तृप्तिदायक और आनंदप्रद पदार्थ लोक में रस नाम से प्रसिद्ध ही है इस रस को ही पाकर पुरुष आनंदी अर्थात सुखी हो जाता है लोक में किसी असत पदार्थ की आनंद हेतुता कभी नहीं देखी गई ब्रह्मनिष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्वान बाह्य सुख के साधन से रहित होने पर भी बाह्य रस के लाभ से आनंदित होने के समान आनंदयुक्त देखे जाते हैं निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है अतः रस के समान उनके आनंद का कारण रूप वह ब्रह्म ही है प्राण क्रिया इतचास्ती अयम अपि ही पिंडो जीवत प्राणेन प्राणीतपालेना पानीति एवं वायवीया ऐद्रियकाचा संगत कार्य निवर्त्यम दृश्यते तच्चार्थवृत्तिवेन संघनमतरेण चेतन असंगतम संभवती अत्र दर्शना इसलिए भी ब्रह्म है किस लिए प्राणनादि क्रिया के देखे जाने से जीवित पुरुष यह पिंड भी प्राण की सहायता से प्राणन करता है और अपान वायु के द्वारा अपान क्रिया करता है इसी प्रकार संघात को प्राप्त हुए इन शरीर और इंद्रियों के द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी वायु और इंद्रिय संबंधनी चेष्टाएं देखी जाती है वह वायु आदि अचेतन पदार्थों का एक ही उद्देश्य की सिद्धि के लिए परस्पर संगत अर्थात अनुकूल होना किसी असंगत किसी से भी न मिले हुए चेतन के बिना नहीं हो सकता क्योंकि और कहीं ऐसा देखा नहीं जाता तदा तयद आकाशे परमे व्योम गुहायां निहित आनंदों न्यान्ना भविकोलोकचे कुयादितर्थ क प्राणिया प्राणानादि चेष्टाः यदर्थ कार्यनादेषा तत्तंदो लोक इसी बात को श्रुति कहती है यदि आकाश परमाकाश अर्थात बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ यह आनंद न होता तो लोक में कौन अपान क्रिया करता और कौन प्राणन कर सकता इसलिए वह ब्रह्म है ही जिसके लिए कि शरीर और इंद्रिय की प्राणन आदि चेष्टाएं हो रही है और उसी का क्रिया हुआ लोक का किया हुआ लोक का आनंद भी है कुतः ऐसे वह परम आत्मा आनंद सुखयति सुखयती लोकं धर्मान धर्म स इत्यर्थः हेतुत्वाद् एवात्ंदो विदया परिचिनो विभा भयाभयेतुवाद विदुषोस्ती तद्रमा सदस्ताश्रयेन हमतीक्त भय भयनिवृत्ति रूप पद्य ऐसा क्यों है क्योंकि यह परमात्मा ही लोक को उसके धर्मानुसार आनंदित सुखी करता है तात्पर्य यह है कि वह आनंद रूप आत्मा ही प्राणियों द्वारा अविद्या से परिच्छि भावना किया जाता है अविद्वान के भय और विद्वान के अभय का कारण होने से भी ब्रह्म है क्योंकि किसी सत्य पदार्थ के आश्रय से ही अभय हुआ करता है असद वस्तु के आश्रय से भय की निवृत्ति होने संभव नहीं है कथम यस्मादेश साधक एतस्मिन् ब्रह्मणि किंवशिष्टें दृश्य दृश्य नाम द्रष्ट्य विकारो दर्शनाथवादिकार से दृश्यम अदृश्यम अविकार न दृश्य विकारे अवषय् भूते अनात्मे शरीरे शरीर यस्मदृश्यस्मा अनात्म्यस्माम्यस्मा विशेषो विकारः च निरुच्यते सर्व विकार अवकार ब्रह्म सर्वाकारहेतुवास्मा यत य तस्माद् तस्द अनलयन निलयन नीड आश्रय निललनमनमधारम तस्त न ना दृश्ये नात्मे निरुक्ते निलयने सर्व्य धर्म विलक्षणों ब्रह्मणीति वाक्यथ अभयमी क्रिया विशेषण वा लिंगान्तरम् परिणम्यते प्रतिष्ठा स्थिति आत्म भाव विंदते लभते अथ एतस्मिन् नानात्वस्य एक ना भयहेर विद्या कृत सैदर्शनाभव ब्रह्म का अभयहतु किस प्रकार है सो बतलाया जाता है क्योंकि जिस समय भी यह साधक इस ब्रह्म में प्रतिष्ठा स्थिति अर्थात आत्मभाव प्राप्त कर लेता है किन विशेषणों से युक्त ब्रह्म में अदृश्य में दृश्य देखे जाने वाले अर्थात विकार का नाम है क्योंकि विकार देखे जाने के ही लिए है जो दृश्य न हो उसे अदृश्य अर्थात अविकार कहते हैं इस अदृश्य अविकारी अर्थात अविषयभूत अनात्म अशरीर में क्योंकि वह अदृश्य है इसलिए अशरीर भी है और क्योंकि अशरीर है इसलिए अनिरुक्त है निरूपण विशेष का ही किया जाता है और विशेष प्रकार विकार ही होता है किंतु ब्रह्म संपूर्ण विकार का कारण होने से स्वयं अविकार ही है इसलिए वह अनिरुक्त है क्योंकि ऐसा है इसलिए वह अनिलयन है निलयन आश्रय को कहते हैं जिसका निलयन न हो वह अनिलयन यानी अनाश्रय है उस इस अदृश्य अनात्म अनिरुक्त और अनिलयन अर्थात संपूर्ण कार्य धर्मों से विलक्षण ब्रह्म में अभय प्रतिष्ठा स्थिति यानी आत्मभाव को प्राप्त करता है उस समय उसमें भय के हेतुभूत नानात्व को न देखने के कारण अभय को प्राप्त हो जाता है मूल में अभयम यह क्रिया विशेषण है अर्थात अभय रूप से प्रतिष्ठा स्थिति यानी आत्मभाव प्राप्त कर लेता है अथवा इसे अभियान इस प्रकार अन्य स्त्रीलिंग के रूप में परिणत कर लेना चाहिए स्वरूप स्वूप प्रतिष्ठस यदावती तदा नान्य पश्य नान्यतृण नान्यत विजाती भयम् भवति नात्मन एवात्मनो भयम युक्त तस्माद आत्मैवात्मरो भय कारणम् जिस समय यह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है उस समय यह न तो और कुछ देखता है न और कुछ सुनता है और न और कुछ जानता ही है अन्य को ही अन्य से भय हुआ करता है आत्मा से आत्मा को भय होना संभव नहीं है अतः आत्मा ही आत्मा के अभय का कारण है ब्राह्मण लोग ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भय के कारणों के रहते हुए भी सब ओर से निर्भय दिखाई देते हैं किंतु भय से रक्षा करने वाले ब्रह्म के न होने पर ऐसा होना असंभव था अतः उन्हें निर्भय देखने से यह सिद्ध होता है कि अभय का हेतुभूत ब्रह्म है ही कदा सावभयम गतो भवती साधको यदा नान्यप आत्म चातर भेद न कुरते तदा भयं गतो भय गीप्रा यनर्दयावस्थाया दोषो अविद्यान विद्या, अविद्या विद्या प्रत्युपस्था वस्तु द्वितीय तैम्रिकतीयच्र ब्रह्मणि चेतस््रमणि उदपीपर मलपम अभ्यंतर छिद्रम भेदर्शन कुरते भेददर्शनम एवं भय कारण अल्पमी भेद पश्यती अत तस्मादर्शना भेददर्शन आत्मनोभ तस्मा आत्म्वात्मो भयकारण अविदुषा यह साधक कब अभय को प्राप्त होता है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं जिस समय यह अन्य कुछ नहीं देखता और अपने आत्मा में किसी प्रकार का अंतर भेद नहीं करता उस समय ही यह अभय को प्राप्त होता है यह इसका तात्पर्य है किंतु जिस समय अविद्या अविद्यावस्था में यह अविद्याग्रस्त जीव तिमिर रोगी को दिखाई देने वाले दूसरे चंद्रमा के समान अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए हुए पदार्थों को देखता है तथा तो इस आत्म यानि ब्रह्म में थोड़ा सा भी अंतर छिद्र अर्थात भेद दर्शन करता है भेद दर्शन ही भय का कारण है अतः तात्पर्य यह है कि यदि यह थोड़ा सा भी भेद देखता है तो उस आत्मा के भेद दर्शन रूप कारण से उसे भय होता है अतः अज्ञानी के लिए आत्मा ही आत्मा के भय का कारण है तदेतदाह तदब्रह्म भयम भेद दर्शनों विदुष ईश्वरोनो मत्हम संसारी विदुषो भेदृष्टि ईश्वराख्यम तदेव कुर्वतो भयम् ब्रह्मापम्य कुरत भयनाश्य तस्प्य विद्वाने वाशो योय एक अभिन्न आत्मतव न पश्यति यहाँ श्रुति इसी बात को कहती है भेददर्शी विद्वान के लिए वह ब्रह्म ही रूप है मुझसे भिन्न ईश्वर और है तथा मैं संसारी जीव और हूँ इस प्रकार उसमें थोड़ा सा भी अंतर करने वाले उसे एक रूप से न मानने वाले विद्वान भेद ज्ञानी के लिए जो भेद रूप से देखा गया ईश्वर संज्ञक ब्रह्म ही भयरूप हो जाता है अतः जो पुरुष एक अभिन्न आत्म तत्व को नहीं देखता वह विद्वान होने पर भी अविद्वान ही है। उच्छेद हेतु मतस्य भवति। अविद्वान्छेदेतुदर्शना चुद्ध सुच्छेद्यामत भयुेदुेदेतुस्तः सत्युछेदेता उच्छेद न दर्शन कार्य भय युक्त चगद्दय दृश्य से जगतो भय भयदर्शना गम्यते नूल तदस्ति भय कारण मुच्छेद यतो मुच्छेदेतुरुछेदात्मक यगत विभेती तदेतस्मप्यस श्लोको भवति अपने को उच्छेद्य नाशवान मानने वालों को ही उच्छेद का कारण देखने के भय हुआ करता है उच्छेद का कारण तो अनुच्छेद्य अविनाशी ही होता है अतः यदि कोई उच्छेद का कारण न होता तो उच्छेद्य पदार्थों में उसके देखने से होने वाला भय उत् नहीं था किंतु सार सारा ही संसार भययुक्त देखा जाता है अतः जगत को भय होता देखने से जाना जाता है कि उसके भय का कारण उच्छेदता का हेतभूत किंतु स्वयं अनुच्छेद रूप ब्रह्म है जिससे कि जगत भय मानता है इसी अर्थ में यह श्लोक भी है इति ब्रह्मानंद ब्रह्मानंदवल्याल्याल्याम सप्तमो अनुवाक